म काज लगित वैव तारा सुनत ही भय पर्वताकारा कनक बर्ण तन तेज विराजा मान पर गिर न कर राजा सिंह नाद कर बारही बारा लीलि न्यू जलन बिखारा तो सहायर अनिया त्रृकूट परी जाम त मे पुंछ उचित शिखा नदी जहुमु यत न कहुतात तुम जाये कहीं देख कहो सुझी आई तब निज भुरी बल राज कौतुक लाद संग कपिसेना कपिसेन संग संहारी निश चर राम सीत आने लोक पावन सुजस सुरणी नारदा बखानी जो सुनते गावत कहात शनिगत परम पद नाव रघुवीर पथ पाथोज मधुकर दास तुलसी गावे षज रघुनाथ जसु नरे नारे इन कर सकल मनोरथ सिद्ध करे जर्णा थे जर्णा थे। पलतन काम करसि नीलोत्पलतनश्याम कामकोटिशोभा दास गुण राम रामचंद्र की जय की दो दो दो की जय अब अंग भी सबसे पुरुष आकर कौन पार जाएगा सबने अपने अपने बल बताए थे अंत तो में जामन बोले तो अब ये बात आई अंगद ने स्वयं अपनी बात भी कर दी अंगद कहा जाऊं मैं पारा अब कहो तो अंगद कहने लगे हम कहो तो भाई हम जाएं समुद्र के पार समुद्र के पार हम जा सकते हैं ऐसा नहीं है संयोजन भी हम छलांग लगा देंगे लेकिन ये संशय कशुकृति बारा लेकिन लौट करके आने में हमें संशय लगता है मन में मन हिचक लगती है कि लौट करके हम आ पाएंगे नहीं लौट करके आ पायेंगे क्यों नहीं लौट करके आ पायेंगे जब एक तरफ से छलांग लगा जाएंगे दूसरी तरफ चलांग तो दूसरी तरफ से सौयोजन तो कोई वर्त हो जाएगा सौयोजन फिर उधर से छलांग लगा उधर आ जाए तो अब उसके कई कारण हो सकते हैं कि क्यों पार अंग पार नहीं गए तो कुछ तो लौकिक कारण समझ लो इस प्रकार सोच सकते हैं कुछ तो आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं वो दोनों कारण जो है वो हो ध्यान दो तो इधर के जिस, जहां पर संपाति जिस पर्वत के ऊपर था तो उस वो पर्वत ऊंचा पर्वत था भर हनुमान जी उसी पर्वत के ऊपर चढ़कर के करके समुद्र के पार उन्होंने लगाई है तो अंदर ने भी देख इधर से तो हम जब दूर के छलांग लगानी होती है तो ज्यादा ऊंचे चढ़कर चला के छलांग लगाओ तो दूर तक चल जाएंगे तो इधर की तरह तो ऊंचा पर्वत था तो सोचा इधर की तरफ तो पर्वत के ऊपर चढ़ चला जाएंगे छलांग लगाएंगे तो उधर पहुंच जाएंगे समुद्र के किनारे वहां पहुंच जाएंगे लेकिन उधर समुद्र के किनारे अगर ऐसा पार न हुआ और ऊंचा न हुआ तो फिर मुझे छलंग लगा करके तो सोन लौट करके आना फिर मुश्किल पड़ जाएगा। एक बात तो सी लौकिक बातें इस प्रकार का जो है ऐसे कारण हो सकते हैं फिर तो दूसरे कारण कुछ कारण लोगों ने गड़े हैं अपने मन के भी गड़े हैं एक कोई तो कहने लगा कि देखो अंगद जो वो अंगद के पिता का और रावण की मित्रता थी आं? तो कहीं रावण जो फुसला न अंगद को तो ये अंगद को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि रावण कहने लगे कहेंगे हमारे तुम्हारे पिता की तो हमारी मित्रता थी वो तो बाद में उसको पता भी चलती मित्रता की बात आ गया आती भी है <coughs> तो उसके कारण से और दूसरे कोई कोई तो ऐसा कहते भी कहते ही मंदोदरी अंदर की मौसी थी आप हाँ। मौसी के घर जाकर के और हम सब द्रह्मचारों जाकर के और तो वहां से शायद तो उसने न लौटने दिया अरे ये सब बातें छोड़ो दुनिया भर की बात है हाँ। वैसे देखो तो आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करो तो जैसी शक्ति सामर्थ हनुमान जी में है वैसे अंगद को भी नहीं लगी और दूसरे भगवान ने हनुमान जी को ही निश्चय करके कर दिया था अंगूठी अंगूठी उन्हीं को दी थी तो अंगद को भी समझ गया था कि हनुमान जी को ही जाना चाहिए इसलिए जो है अपने आप को उसने विड्रॉ प्रकार से कर लिया कि हम भी जाएंगे तो लौटने में मुश्किल पड़ेगी तो अपने आप को जाने को तैयार नहीं हुआ और जाम मान ने फिर अंगद को मना कर दिया ये भी आगे देखते हैं तो जाम मानते कहे तुम सब लायक तो जाम मान ने कहा ये बात कुछ नहीं तुम फार भी जा सकते हो लौट भी आ सकते हो लेकिन पठहीकि सब ही करम तो, लेकिन उनको जो है अंगद के मान को भी रख लिया इन्होंने जाम ने कहा कि तुमको तो अगर तुम जाओ और लौट करके आ भी सको तो भी तुमको जाना ठीक नहीं क्योंकि तुम तो हम सबके नायक हो नायक तो तभी कार्य कोई करना चाहिए नायकवल प्रधान जिसे राजा है या सेनापति है तो जब उसके अधीनस्थ लोग जो है वो काम न कर पाए तभी उसे कार्य करना चाहिए इसलिए कहा तुम हमारे सबके नायक हो इसलिए यज्ञ तुम जा भी सकते हो आ भी सकते हो लेकिन फिर भी हम तुमको जाने की सम्मत नहीं देते तो फिर फिर क्या होना चाहिए तब जामान ने हनुमान जी की तरफ देखा कहा कि हनुमान जी तो बैठे इन्होंने तो अपना बल भी अभी नहीं बताया है कि हमारा कितना बल है कितना जा सकते हैं कितना लौट सकते हैं इसके माने हनुमान जी में शक्ति है ये सब ज्यादा शक्तिमान है तो कहे छप सु में हनुमान तो हनुमान को संबोधन करके जामान ने कहा कि का चुप साद रहे बलवाना कृत चुप हो तो इतनी तो तो तो सबने अपने अपने बल बताए और अपनी अपनी सामर्थ्य बताई और तुमने कोई बोले ही नहीं अपने कर? तुम चुपचाप बैठे हो तो हमारा अभी तक चुप बैठे तो बोल नहीं रहे अब देखो थोड़ा सा अंतर ये अंतर देख लो कि बाकी जो अपने-अपने बल वर्णन करते हैं वो अपना बल वर्णन करते हैं कि मेरा इतना बल है कि मैं समुद्र के पार जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूँ सौ योजना जा सकता हूँ कि दस योजन जा सकता हूं कि बीस योजना जा सकता हूँ सब अपने बल को अपना बल जानते हैं देखो संपाति की बात सुन करके भी सब लोगों ने सुन सुनी नहीं। अब उनमें से इतने थे उसने ये किसी ने नहीं कहा कि सब लीला जब भगवान भगवानी कि जिससे को जाने को तैयार हम ही टूट जाएंगे क्या बात है कुछ कुदाएगा तो भगवान ही कुछ हम तो कूदेंगे ये किसी नहीं बोला हु? अब हनुमान जी समय चुपचाप बैठे हुए हैं इसके मन मेरा हनुमान ही है उन्होंने नहीं कहा कि मैं इतना कुछ जाऊंगा उतना कुछ जाऊंगा मैं चला जाऊंगा मैं करूंगा <coughs> तो कहे कहछ पत सुन हनुमाना का चुप साद रहे हो बलवाना पवन तने बल पवन समाना अरे कहा तुम पवन पुत्र हो और तुम्हारे पवन जैसे तुम्हारे सामर्थ्य भी है पवन मनो भाई वायु के लिए कौन सी बाधा वायु समुद्र जैसे वायु पृथ्वी के ऊपर चलती आने के भान चलते हैं कैसे वायु समुद्र में चलती तो वहाँ ही चलती समुद्र पार करती सरासर उठती चली जाती है वायु वायु के लिए कहां का बाधा है उसे कौन रोक सकता है तो कहते हैं कि तुम तो पवन पुत्र हो और पवन जैसा तुम्हारा बल भी है और तुम्हें कहीं रोक टोक नहीं तुम चाहे जमीन पटवी हो चाहे पानी हो सब तुम, तुम नानते प्रांते तुम सब चले जा सकते हो पवन तने बल पवन समाना और बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना और ये बात भी तुमने है बुद्धि भी है विवेक भी है विज्ञान भी है उसका भी सब खूब है संपातिन दोनों बातें कही थी कि दोनों बातें होनी चाहिए उसके हृदय में जब एक तो एक तो बात ही उसमें यह होना चाहिए सहयोग की बल भी होना चाहिए व्यक्ति में पर बुद्धि भी होना चाहिए मत ढेर भी होना चाहिए वही व्यक्ति समुद्र के पार जा सकता है तो अब उनके हनुमान ने कहा तुमने तो दोनों बातें तुम्हें तो ये भी शक्ति है कि तो समुद्र पार भी जा सकते हो और तुम बुद्धिमान भी हो ये दोनों बातें तो ये दोनों बातें हनुमान जी में थी उसको उनको स्मरण दिलाया और दूसरी बात यह कि हनुमान जी का चरित्र पूरा पढ़ो देखो तो उसमें यह भी पता लगता है कि बाल्यकाल में जो वो हनुमान जी बड़े शक्तिशाली जैसे में सूर्य को निकल गए थे उसकी कथा आती है तब उस समय जो है इंद्र ने या किसी ने इनको इस प्रकार का शाप कहो या कुछ भी कहो कह दिया कि तुम बड़े बलवान जरूर हो लेकिन तुमको अपने बल का ये स्मरण ही नहीं, नहीं रहेगा तुम्हें अपना बल भुला जाएगा जब कोई दूसरा तुम्हारे बल को याद दिलाएगा तब बल याद आएगा तुम्हारा और तब काम करेगा तुम्हारा बल अपने आप तुम्हारा बल काम नहीं करेगा तो हनुमान जी को भी अपने आप लग ही नहीं रहा था कि तो हम समुद्र पार जा सकते हैं कि आ सकते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो जहामान ने उनके बल को स्मरण दिलाया उनकी बुद्धि को स्मरण दिलाया कि तुम्हें इतना बल है तुम्हें इतनी बुद्धि है ये जब स्मरण दिलाया उन्होंने तो उनसे कहा कि कवल सुखाज कठिन जग मही जो नहीं था वो तुमका ही कैदिल के जरिए देखो कि संसार में ऐसा कौन काम है जो तुम नहीं कर सकते हो जिसको शारीरिक बल भी हो और बुद्धि बल भी हो उसके लिए दुनिया में कोई कठिन कठिन काम नहीं वो तो कठिनता बात के माने क्या जो व्यक्ति दुर्बल उसी के लिए काम कठिन और जो व्यक्ति शक्तिशाली उस लिए कठिन काम भी उसके लिए आसान ये नियम इस प्रकार का इसलिए कहते हैं कि तुम तो शक्तिशाली हो बुद्धिमान हो तुम्हारे लिए कोई काम कठिन नहीं राम काज लग तब्यवतारा और ये भी याद दिला दिया करे तुम्हारा तो अवतार हुआ है अब देखो इतने सबको अवतार करके नहीं बोलते इनको अवतार अवतार खड़ी है सब देवता अवतार ही अवतार करते हैं हनुमान जी को स्मरण दिलाते हैं कि कहते तो देखो भगवान की सेवा के लिए और उनकी लीला में भाग लेने के लिए तुमने अवतार लिया हुआ है इसलिए तुम शक्तिमान हो तुम अपने आप की शक्ति को देखो तो सुनते हैं भय पर्वताकारा तो हनुमान जी ने जैसे ही सुना तो हनुमान जी को अपने बल का याद आ गया अपना या इस प्रकार समझो कि जैसे ही जब हान हनुमान जी से ये सब बात कही तो हनुमान जी के भीतर भगवान की शक्ति आ गई प्रकट होकर के अब हनुमान जी तब तक चुप रहे देखो उसमें भी, भी एक बात और भी है जामन हनुमान क्रम से बोलते हैं तो पहले जिनके पमन तने इत्यादि बोला गुण विवेक निधान करना कवन सुखा कठिन जगमाएं जो नहीं हुए तांत तुम पाए ये सब बात बोले तब तक तो हनुमान चुप बैठे रहे लेकिन चाहे याद भी आ गया हो कि हम शक्ति है हमने ये। बहुत ये शक्ति लेकिन फिर भी चुप बैठे रहे लेकिन जब ही कह दिया कि राम का जो लगतव्य अवतारा बस जहां ये सांधन भगवान का स्मरण आया तो भगवान का काम होना है और भगवान ये सब काम करा रहे हैं वही सब हमारे अंदर बैठे हुए हैं उन्हीं की कार्य शक्ति है और ये समस्त शक्ति भी उन्हीं के कार्य के लिए है ये जैसे ही आया तहां वो भगवान की शक्ति उनके अंदर काम करने लगी और बस तुरते तो तो सुनते ही भयो पर्वताकारा ये सुनते ही हनुमान जी बच्चे, बच्चे, कर, का शरीर विशाल होकर के एकदम से कहा चुपचाप बैठे हुए गए कैसे करके कहा खड़े हो गए गम चा का शरीर बाप भारी शरीर पर्वताकरण विशाल शरीर दिखाई देने लगा और कनक वर्णन तेज विराजा अब हनुमान जी की सुदरता का वर्णन देखो यहाँ पर हनुमान जी ही शक्ति का वर्ण पर्वताकार तो विशाल शरीर हो गया और कनक वर्ण स्वर्ण के समान चमचमाता हुआ उनका शरीर तन तेज बिराजा और उनके शरीर पर उनको उनका तेज भगवान की शक्ति का प्रकाश तेज जैसे भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं तैसे भगवान जिसके हृदय में आ गया उसका वो भी सुंदर हो गया भगवान की सुंदरता ही सर्वत्र है अब जो लोग भगवान के भक्त हैं या परमात्मा का ज्ञान रखने वाले हैं तो जब बाहर आसपास देखते हैं जगत के तारे बड़ा सुन्दर आसपास है कितना सुंदर लैंडस्केप है ये देखो किसी बढ़िया विस्तार से तो दूर तक कितना सुंदर दिखाई देता है तो समय सुंदर दिखाई देता है तो सुंदर कोई पेड़ पौधे सुंदर हो रहे हैं वो तो परमात्मा समय ज्ञात तो है उसी की सुंदरता इस समग्र रूप में दिखाई देती है इस जगत को अगर समग्र रूप में विराट रूप में देखो तो अति सुंदर है।, है और लेकिन उसी के एक टुकड़े को लेकर के खंड खंड कर दो एक टुकड़ा लो और उसके साथ राघ्वस जोड़ दो बासुरूप हो वही जगत जो अत्यंत सुंदर है उसको एक टुकड़ा करो और अपने साथ जोड़ दो मेरा तेरा कर दो बस वही क्रूप रूप क्या है क्रूप क्या है ये वेदांत के सिद्धांत है देखो एक एस्थेटिक्स कहलाती है अंग्रेजी में एस्थेटिक्स के माने सौंदर्य शास्त्र इस सौंदर्य शास्त्र संसार में सौंदर्य के सिद्धांत बनाए गए ये भी एक शास्त्र है और भारतवर्ष में और विदेशों में लोगों ने इसके ऊपर ग्रंथ लिखे हैं यहां करके जो साहित्य भारतीय साहित्य उसमें भी जगह जगह तमाम नाम हुए हैं उन्होंने सौंदर्य के अनेक कारण दिए हैं कोई कहता जब सुनिटली होती तब तो बड़ी सुंदरता होती है जब कोई कहता चमक होती तब तो बड़ी सुंदरता होती है <clears throat> कोई कहता जब ऐसा वर्ण होता तब तो बड़ी सुंदरता होती है जब ऐसी बनावट होती तब तो बड़ी सुंदरता होती है जब कंट्रास्ट कलर होते हैं तो बड़ी सुंदर ऐसे करके लोगों ने सुंदरता के अनेक मापदंड बना रखे हैं कि कब सुंदर कोई वस्तु होती है लेकिन हम तुम्हें विचार करते करते जब वेदांति लोगों के पास ये बात आई कि सुंदर क्या तो कहा वो तो परमात्मा ही एकमात्र सौंदर्य है जहां वो परमात्मा प्रकट होता झलकता दिखाई देता है वहां सब सुंदर ही दिखाई देता है। <coughs> तो विराट रूप समस्त जगत विराट रूप परमात्मा का रूप है उसको जब देखो तो वो पर, सब जगत सुंदर दिखाई, दिखाई देगा और वही परमात्मा जहां राग के दे निवृत्त हुए और व्यक्ति के काम क्रोध विकार दूर हुए और परमात्मा हृदय में प्रगटा तो वह व्यक्ति भी सुंदर बन गया उसमें भी सौंदर्य आ गया अब सौंदर्य आ जाने के माने ये नहीं कि वो काले से गोरा हो गया गोले से कारा हो गया और लाल से पीला हो गया पीले से लाला हो गया ना छोटे से बड़ी हो गई बड़ी छोटी ये सब नहीं हुआ लेकिन उसमें परमात्मा का चमक उसमें आ गई तो एक आकर्षण उसमें उत्पन्न कोई भी देखेगा तो चांद जैसी बनावट हो सुंदर लगेगा अष्टावक्र होंगे तो भी सुंदर लगेंगे विक्रम के माने क्या है तीन जगह से टेढ़ा हो तो बताओ सुंदर है कि खराब है अरे वो भी परमात्मा का स्वरूप टेढ़ा त्रिविक्रम होगा तो भी सुंदर लगेगा। इसलिए सौंदर्य शास्त्री कहता है कि एकमात्र परमात्मा ही सौंदर्य है और वो जहां प्रकट होता वहीं वही सौंदर्य है बस <coughs> और कोई सुंदरता नहीं हनुमान जी के में भगवान ने समय सक्रिय उठे और इनके द्वारा उनको भगवान को, को कार्य कराना है अब इस समय हनुमान जी का शरीर पर्वताकार हो गया और कनक वर्ण सुंदर भी हो गया कनक वर्ण तन तेज भी तेज कहां से आ गया ये भगवान की तेज है वही प्रकट हो गया और मानव अपर गिर न कर राजा और इतना बड़ा हो तो पर्वतों से भी बड़ा हो गया जैसे जितने आसपास पर्वत बहुत से थे उनसे भी पर्वतों से भी बड़ा शरीर इनका हो गया ऐसा लगता है तो सिंहनाद कर बार ही बारह बस हनुमान जी ने फिर किया गर्जना की तो जब बल भीतर से बढ़ता है व्यक्ति का तो गर्जना निकलती है तैसे हनुमान जी भी गर्जे सिंह ली कर बाघ जल निधित खारा हनुमान जी जो वो ये ये बोल रहे कह रहे हैं अभी लाघे नहीं है समुद्र अभी बड़ा ऐसा शरीर उनका विशाल शरीर हो गया तब जाम से कहने लगे कि हे जामान खारे समुद्र को मैं पार कर जाऊ अभी खारा कहा से आ गया समुद्र तो खारा होता ही है लेकिन विशेष रूप से उल्लेख किया खारे समुद्र को पार। माने खारा कर करके समुद्र का एक प्रकार की हीनता दिखा दी समुद्र जो है इसको समुद्र इतना विशाल समुद्र बड़ा शक्तिशाली समुद्र दिखाई देता है जो लोग पार नहीं कर पा रहे हैं वो समुद्र के सामने अपने आप गुद्र में समझ रहे हैं हनुमान जी कहते हैं समुद्रमुद्र क्या है खारा समुद्र इसको पार करने में क्या देर लगती है इसको मैं झट से पार कर जाऊ तो समुद्र की हीनता बता दी बस इसी से खा लें और शहीद सहाय रावण नहीं मारी और समुद्र पार जा करके ये तो है ही रावण सीता सीताजी को ले जाओ उसी लेकर रखा हुआ है तो अब ये भी हम कर सकते हैं कि रावण को वहां जाकर के कहो तो इतनी शक्ति हम में है कि रावण को भी मार दे और रावण की सहायता करने के लिए उसकी सेना आ जाए सत्य को उसको भी मार डाले तो शहीद सहाय रावण नहीं मारी और आन यहाँ त्रिकुट पारी और कहो तो ये कि त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी संपाती ने कहा तो समुद्र के सौ दिन पार त्रिकूट पर्वत है उसके ऊपर लंका बसी है तो लंका की बात क्या राम को तो वही मार डाल और लंका ही उठा रहा त्रिकूट पर्वत ही उठा रहा हूं सब लंका यहाँ चली आएंगे और लंका में बैठे हुए सीता जी में चले आयेंगे तो आनु यहाँ त्रिकूट पारी मैंने अभिजित हनुमान जी कहते हैं ये तो हम नहीं करेंगे कि सीता जी को अर्म लिया सीता जी को लाना होगा तो ऐसे ला सकते हैं जिस जिस पर्वत के ऊपर त्रिकुट पर्वत से तो सीताजी बैठेंगे पर्वत उठा लाएंगे यहां धर देंगे जैसे कि हवाई जहाज पर चढ़ी गई सीताजी स्त्री आ रही ऐसे आ जाएंगे सीता जी को छूने की क्या जरूरत आ जाएंगे इस प्रकार <coughs> तो कहते हैं कि आनो यहां त्रिकुट उतारी जामत में पूछो तो ही हनुमान जी कहते हैं जाम मंत्र से के, के हम तुमसे पूछ रहे हैं कि देखो तुम जरूर हमको कहते हो कि हम बुद्धिमान है बुद्धि विवेक विज्ञान में ढाना लेकिन तुम तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान सही सही राय तुम बताओ कि क्या करना चाहिए जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखामन दीजिए जो करना चाहिए हमको उतनी बात बताओ उतना काम हम कर दें सही सही जो राज दो तो देखो इससे यह भी पता लगता है कोई व्यक्ति चाहे जितना बलवान हो चाहे जितना बुद्धिमान हो हनुमान जी से यह सीखना चाहिए कि सब लोगों से सम्मत लेकर के कार्य करे सर्व सम्मत कार्य होना चाहिए पूछताछ करके ये नहीं कि हम हम सब समझते हैं हमें क्या पूछने की जरूरत है हम सब कर सकते हैं किसी क्या सहायता की जरूरत है देखो भगवान भी सर्व सतिमान है लेकिन अन्य लोगों को भी कार्य करने का अवसर देते हैं उनकी प्रशंसा भी करते हैं ये नहीं कि सब हम ही कर लेंगे हनुमान जी भी इसी प्रकार सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कि क्या करें वो हम वो हमको सिखा दो ये नीति है ये जीवन का तरीका इस प्रकार का है ऐसे करके करना चाहिए तो जामवंत तो मैं पूछूं तो ही उचित तो सिखावन दीजऊ ही आगे आप देखेंगे भगवान राम भी पूछ पूछ करके कार्य करते ये देता है तो उनसे जो है जाम से पूछते रहते हैं सुग्री से पूछते रहते हैं इन सब लोगों से पूछ पूछ करके सब कार्य करते रहते हैं आगे <coughs> तो कहते हैं जाम मन तू तुम ही उचित शिखाम दी जाऊ ही इतना करो तात तुम जाई किसी जायही देख देखी कहो सुबह दे आईताब <coughs> जाम मान कहते हैं कि देखो इतना करो तुम तुम बात तुम बहुत कर गए लेकिन ये सब बातें करने की नहीं है तुम केवल थोड़ा काम करो केवल इतना इतना मैंने थोड़े काम कि इतना करो तात तुम जायी तुम थोड़ा सा तात इतनी काम करो किसी तो ती देख अब कहा उस दी आई महात आओ और सीता जी को देख अपनी आंखों से कि हाँ कहाँ पर सीता जी हैं उनको देख और उनके सीता सीताजी की सुधी की न सीताजी अमुख स्थान पर हैं और उनकी क्या स्थिति है वो देख करके भगवान के आकर के बता दो बस इतना ही काम करना है तब नीचे भुजबल राजीव नैना जब सीताजी की खोज भगवान राम को मिलेगी तो राजीव नयन भगवान राम क्या करेंगे उसके बाद में कौतुक लाल संघ कपि सेना उसके बाद भगवान जो है सेना लेकर के लंका में जाएंगे लेकिन सेना क्यों ले जाएंगे कौतुक लाल मैंने ऐसा नहीं कि भगवान बड़े कमजोर है सेना की जरूरत है सेना कोई जरूरत नहीं वो तो सेना तो एक खेल तमाशा के लिए साथ में ले जायेंगे लीला के लिए बानरों की सेना ले जाएंगे बस कौतुक लाल संघ कपि सेना कप सेना कौतुक के लिए अपने साथ लेकर के जाएंगे अब जाम मान को देखो आगे तक की बात को पता है क्योंकि जाम मान यही ब्रह्मा जी है अब ब्रह्म जी का दिया हुआ वरदान है रावण को कितने बाहर अंडारु छोड़ करके और कोई तुम्हें मार नहीं सकता तुम कभी मरोगे नहीं अब ये तो बताएं कि भगवान मनुष्य जी धारण किए अब वही रावण को आकर के मारेंगे तुम्हें मारने मारने की जरूरत नहीं वो तो वरदान भी कुछ तो सच्चा होना चाहिए उसके लिए भगवान ने इतना उतार दिया यहां तक आए तब वो वरदान जब पूरा कैसे होगा तुम्हारे रावण को मार देने से थोड़ा पूरा हो जाएगा? इसलिए जो जा है उनको केवल खुद खबर ला करके सीता जी के भगवान को बता दो बाकी भगवान फिर सेना लेकर के जाएगी रावण सिद्ध करेंगे कप से नहारे निश्चर नाम सीता आनी है ये भविष्य की बात बताते हैं फिर भगवान राम मासेना लेकर के जाएंगे रावण और उसके सबके सहायकों को फिर वो मारेंगे और फिर वहां से रावण विजय करने के बाद सीताजी को भगवान राम लेकर के आएंगे त्रैलोक पावन सुदेश सुबह सुरि नारखानी है और फिर ये सब भगवान की लीला चल रही है और ये रावण के के मारने की भी लीला भगवान करेंगे तो उसके बाद में फिर इतने नहीं कि सीताजी को ले आएंगे बात खत्म गई अरे ये सब लीला भगवान इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आगे चल करके कल्प कल्प तक तक फिर भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे संत लोग कहते हैं के पावन से जस भगवान का ये स्थिति उनकी लीलाएं जो है तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हैं तो उनको सुर मुनि नारद आद ब खानी है देवता लोक मुनि लोग नारद इत्यादि भगवान के ये शब्द भगवान के उन लीलाओं का वर्णन करेंगे लीलाओं का वर्णन करना लीलाएं पवित्र करने वाली हैं त्रैलोक पावन है कि मैने तीनों लोगों में देवता भी भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे तो वो भी और पवित्र होकर के मुक्त हो सकते हैं मनुष्य लोग भी अगर भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे तो उनके भी पाप दूर होंगे और उनके जो है उनको हृदय शुद्ध होगा निर्मल होगा पवित्र होगा संसार सागर से वो भी पार हो जाएंगे कई लोग पावन तीनों लोगों के देवता भी मनुष्य भी नागलोक भी ये सभी लोग में कहीं कोई तो भी जो भगवान का लीलाओं का वर्णन करेगा भगवान का नाम पवित्र करने वाला है भगवान की लीलाएं पवित्र करने वाली हैं भगवान का रूप पवित्र करने वाला है तो ये सब के सब व्यक्ति को पवित्र करने वाले हैं तो ये त्रैलोक पावन से जो सुरमुनि नार गाद बखानी है जो सुनत गावत कहात समझत परम परम पद नर पावई कहते हैं उनका वर्णन करते से जो भगवान की लीलाओं को सुनत सुनेगी गावत गाएगा, गाएगा। <Gloria> कहत कहेगा समझत समझेगा परम पद नर पावई उसको परमपद की प्राप्त हो जाएगी परमपद के माने वो जो है सिद्ध हो जाएगा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा मय हो जाएगा जायेगा पर, परमधाम को प्राप्त हो जाएगा ये सब परम गति है माने जहां तक मनुष्य की गति हो सकती है पूर्णता प्राप्त करने की भगवान की परम भक्ति की वहां तक तो उसके लिए भगवान की लीलाएं बार बार सुनना चाहिए कहना भी इतने काम करने चाहिए भगवान की लीलाओं का सुने पहले तो सुने यही से शुरू होती कथाएं खूब सुने खूब सुने जहां जहां सुनने को मिले वहां वहां भगवान की कथाओं को खूब सुने और सुनते सुनते फिर क्या हो उसके बाद फिर गाए, गाय के मैंने अज्ञा रामायण है वाल्मीकि रामायण है तुलसीदास की रामायण है सब काव्य है इनको पढ़ करके इनको गाये गाय मैंने बार बार बार बार बार बार इनका पाठ करे और इनको बोले अपने मुंह से जोर जोर से पढ़े यह इनको गाने के अंतर्गत आ गया दो हो गए अब फिर तीसरा आ आगे अब क्या करे कहते कहे अब फिर भगवान के चरित्रों को सुनावे दूसरों को ये भी हो जब दो सीमाएं दो, दो कार्य कर चुके, तब भगवान की कथा सुनाने भी लगे जब कथा सुनाने लगेगा तो बस कथा सुनाते सुनाते सुनाते सुनाते अंत में परम पद की प्राप्ति हो जाएगी समुझत शब्द जो है वो तीनों के साथ जोड़ो समझत समझत के माने जब सुनो तब तो समझ करके सुनो जब भगवान के पाठ भी करो मान लो घर बैठे हुए हो प्रामाणिक पाठ कर रहे हो तो भी समझ करके पाठ करो ऐसे नहीं ध्यान अन्यत्र है और आंखें के देखते ही पाठ हो गया समझ करके पाठ करो और जब बोलो तो बड़ी सावधानी से बोलो समझ करके बोलो उतनी बार भगवान की बात कहो कि जिसमें कहीं गलती न होने पाए, अपने मानसिक विकार कथा में मत जोड़ो कथा को दूषित मत करो शुद्ध रखो शुद्ध रख करके सावधान होकर के समझ करके उस कथा को सुना तो समझना तीनों के साथ में बालकांड में जैसे कह आए हैं उसी प्रकार से रिपीट करते हैं यहां पर जे ये कथाएं समय समेता कही है सुनी है समझ वहां पर बिताया था सचेता सचेत होकर के तह अलर्ट होकर इस कथा को सुनो समझोगे जब बोलो तो भी समझ करके बोलो उसी प्रकार से यहां पर भी जो ये ये कहते हैं कि कथा कैसे सुनी जाती है कैसे कही जाती है वो सब बता दे और ये भी ध्यान रखो कि ये कथा ही अपनों को पार लगा देगी सारे दुर्गुणों को दूर कर देगी सद्गुण भी आ जाएंगे परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा कथा के द्वारा ही द्वारा इसी कथाई के द्वारा सब हो जाएगा तो रघुवीर पथपाथ होगी मधुकर दास तुलसी गा और भगवान श्री राम जी का चरण कमल जो है वो हो तुलसी दास तो भगवान श्री राम जी के चरण कमलों का मधुकर है मधुकरों में भ्रमर भगवान के चरण कमल जो है जी वो हो तो, तो चरण कमल के समान है और तुलसीदास तो तो जी का मन मधुकर के समान है मन सदा भगवान के चरणों का स्मरण करता रहता है मन सदा भगवान के चरणों के आसपास ही मरराता रहता है कुछ लोग कहते हैं कि देखो सदगुरु के उपासकेंगे तो देखेंगे भगवान साक्षात उपस्थ्य नीचे तक खड़े हुए उनके चरण हैं उनके चरणों का स्मरण करते रहो लेकिन वेदांति लोग कहते हैं कि जो शास्त्र हमारे उपनिषद हैं ये भगवान के चरण हैं जैसे भगवान के चरणों का निरंतर कोई ध्यान करे ऐसे निरन्तर उपनिषदों के वाक्यों का ध्यान करते रहो बार बार उसमें जो वाक्य है उपनिषदों के उनको दोहड़ाते रहो उन्हीं में मन घूमता रहे उपनिषदों को छोड़ करके संसार की बातें मत करो जब होता वो कृषद की बात करो सत्यन ज्ञानवनंतम ब्रह्म वही बोलते रहो तस्मात् तस्मात्मा आकाशा संभूता और उसी परमात्मा से देखो वही परमात्मा ही आत्मा है वही आत्मा से जगह की उत्पत्ति हुई ये शब्द आकाश की उत्पत्ति हुई इसकी उत्पत्ति हुई ये हुआ वो हुआ ये सब जो वेदांत में जितना है आत्मा ही परमात्मा है परमात्मा है ये आत्मा है तब तुम अस्या हम ये शब्द परिषदों में जो कुछ वर्णन है उन्हीं से बोलते रहो तो ये सब बोलना और बार बार इनका चिंतन करना भगवान के चरणों का चिंतन है तो ये कहते हैं रघुवीर परपाथो ज मधु कर दास तुलसी गावी ये कहते हैं तुलसीदास जो, है जो जिनका मन सदा भगवान के चरणों में लगा लगा रहता है वो तो तुलसीदास ही गा रहा है भगवान के चरित्र कहते हैं हम भी उसी प्रकार से गा रहे हैं अब देखो भगवान शंकर जी की वंदना भगवान राम की वंदना करके अध्याय समाप्त होता है भाव भेष जय रघुनाथ जसो सुन जय नरे अरुनारो के भगवान का जो चरित्र है वो भाव भेषज है भाव संसार रूपी संसार भवरोग है, है। उत्तरकांड में भवरोग गिराए जाएंगे काम को लोग मन सर ये सब रोग है जो जीव को लगे हुए हैं इनकी दवा क्या है इनकी दवा जो है भगवान के सुंदर चरित्र है ये उनकी दवा है भाव भेष जय रघुनाथ जसो और सुने नार। जो जो स्त्री पुरुष इसको सुनेंगे तीन तीन करे, करे मनोरथ कहते तो उनके मनोरथ चु है सिद्ध करे त्रिसरार त्रसरार के मन शंकर जी शंकर जी उसके सारे मनोरथों को पूर्ण करेंगे <coughs> और ये भगवान शंकर जी की कृपा से लेकिन भगवान के क्या है भगवान के चरित्रों का वर्णन करें <coughs> ये बात भी आ गई भवेषज है देखो भोभीषज रामचरित मानस में तीन एक तो गुरु के चरणों के धूल भवेषज जी, दूसरे भगवान के चरित्र जो है वो भावभीषज जी, तीसरे भगवान का नाम जो है वो भावभीषज जी। ये क्रम क्रम से रामचरितमानस में तीन स्थानों में वर्ण